राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, शिक्षकों है तू कारेक्रम, मुल्यांकल। ये एक प्राथमिक विद्याले है, काफी चहल पहल लग रही है। आज इस विद्यालय में छमाही परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं कुछ बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं कुछ के लटके हुए कुछ ऐसे भी हैं जो यह दर्शाते हैं कि ठीक-ठाक ही रहा परिणाम अरे मुझे रिजल्ट के दिन तो बहुत डर लगता है इस बार तो ठीक नंबर आ गए गणित और अंग्रेजी में नंबर कम है पर मेरे गणित में पूरे बटे पूरे मैं तो गणित में फिर से फेल हो गया अरे मैं तो सब में पास हूं लेकिन टीचर जी ने मुझे हिंदी में नंबर कम दिए हैं यह टूटी बच्चों की बातचीत शिक्षकों के बीच भी बातचीत का विषय आज यही है तो आइए चलते हैं कक्षा में जहां कुछ शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे हैं यह जो अमित है ना मेरी क्लास में सारे विषयों में फेल है यह कभी पास हो ही नहीं सकता पर राकेश तो अव्वल आया है पढ़ाते तो सारे क्लास को हम एक जैसा है यह कुछ बच्चे तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते देखो इस दीपक की रिपोर्ट कार्ड को देखो सारे लाल निशान लगे हुए हैं रिपोर्ट कार्ड में लगे इन काले लाल निशानों से असल में पता चलता है कि बच्चा कितने पानी में है क्या आप इसे ही मूल्यांकन समझते हैं मूल्यांकन यह एक ऐसा शब्द है जो कई क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है कोई योजना हो या किसी संस्थान का कार्य कोई विधि हो या किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि वैसे मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य आंकना कोई गतिविधि कितनी प्रभावशाली रही यह हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण शब्द है अगर हम इसका सही अर्थ समझें तो मूल्यांकन से मिलते-जुलते या यूं कहिए कि इस संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले कुछ और शब्द भी हैं जैसे परीक्षा परीक्षण निरीक्षण जांच पड़ताल आदि आज की हमारी चर्चा का विषय है मूल्यांकन क्यों और किसका ध्यान रखें कि मूल्यांकन को परीक्षण का पर्याय न बना दें और नहीं निरीक्षण परीक्षण की प्रक्रिया का एक अंग परीक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धि का प्रमाण प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसके लिए टेस्ट लिए जाते हैं और अंक दिए जाते हैं टेस्ट बच्चों की समझ ज्ञान रुचि अभिरुचि को जानने का एक साधन है किसी टेस्ट में कई तरह के प्रश्नों के माध्यम से हम यह जानते हैं और मूल्यांकन आइए सबसे पहले सुनते हैं कुछ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विचार पठन पाठन के संदर्भ में मूल्यांकन से वे क्या समझते हैं मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी भी टेस्ट या परीक्षा के बाद बालकों के द्वारा प्राप्त हुए अंक या ग्रेड अब देखिए आज मेरी क्लास में छमाही परीक्षा में अलग-अलग बच्चों ने गणित हिंदी आदि विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं यह उनका मूल्यांकन है मेरे हिसाब से बच्चों ने पाठ पढ़ने के बाद कक्षा के स्तर से कितना सीखा यही मूल्यांकन है जैसे मैंने उन्हें गणित में दशमलव की संकल्पना को समझाया वो उसे कितना समझ पाए यह मूल्यांकन है भाई मैं तो समझता हूं कि मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं को ही जांचना नहीं है बल्कि बच्चों में हो रहे सामाजिक भावनात्मक और नैतिक गुणों के विकास को भी जांचना है हमने कुछ शिक्षकों के विचार सुने आइए सुनते हैं विशेषज्ञ के साथ शिक्षकों की बातचीत एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मेरी समझ में आई कि शिक्षकों में यह आम धारणा है कि मूल्यांकन का संबंध बच्चों को आंकने से है बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए कितना सीखा और उसका कितना विकास हुआ जो अंक या ग्रेड उसने प्राप्त किए वह बालक के व्यवहार में आए परिवर्तन को किस हद तक इंगित कर पाते हैं यह सब जांचने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाएगा या नहीं इस पर विचार करने की जरूरत है और अपनी सोच और धारणा को बदलने की भी आपका सवाल होगा असल में मूल्यांकन का शिक्षा के संदर्भ में सही अर्थ क्या है किसका मूल्यांकन करें बच्चों की उपलब्धि का नहीं तो फिर किसका आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो मूल्यांकन किसका करेंगे उस प्रक्रिया का जिससे आपने पढ़ाया अच्छा आप आजकल सामाजिक ज्ञान में कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं यातायात के साधन पूरा ही कर दिया समझिए अच्छा जरा बताएंगे कि आप पाठ आपने कैसे पढ़ाया मैंने पहले बच्चों से इस विषय पर थोड़ी बातचीत की फिर पाठ पढ़ाया फिर एक स्क्रैपबुक बनवाई जिसमें यातायात के साधनों के चित्र भी लगवाए यह एक प्रक्रिया थी मेरी क्या इस प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करें क्यों नहीं क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगी कि आपकी यह प्रक्रिया बच्चों के लिए कितनी उपयोगी रही यातायात के साधन विषय को पढ़ाने के लिए जिस उद्देश्य को लेकर आप चली थीं वह किस सीमा तक पूरा हुआ फिर तो मान लीजिए मैंने कुछ शिक्षण साधन बनाए या एकत्र किए जैसे इसी उदाहरण को लें यातायात के साधनों के चित्र या फिर उनके मॉडल ये कितने प्रभावशाली रहे क्या इसका भी मूल्यांकन होगा हम भूगोल का पाठ पढ़ाने के लिए ग्लोब विज्ञान के प्रयोग के लिए सामग्री चार्ट आदि ये सभी तो शिक्षण साधन हैं प्रक्रिया और शिक्षण सामग्री दोनों का मूल्यांकन करना होगा और करना भी चाहिए अच्छा मैडम मान लीजिए बच्चों को पोस्ट ऑफिस की जानकारी देने के लिए हम क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप पर ले गए हम्म या जैसे इस बार स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विषय को समझने के लिए हमने प्रदर्शनी लगाई हम्म हम पेड़-पौधों की उपयोगिता पर बातचीत करते समय छोटी सी एक लघु नाटिका मंचित की ये सब गतिविधियां हैं अब इतनी चर्चा के बाद मैं सोचता हूं कि हम किसी गतिविधि विशेष का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और किसी विशिष्ट सामग्री या किसी विषय पर दिए गए अपने भाषण का भी क्यों हम्म बहुत अच्छे पर किसी गतिविधि के मूल्यांकन में आप क्या करेंगे जैसे फील्ड ट्रिप से पूर्व की गई तैयारी का उसके आयोजन का और उसके प्रबंध का और भाषण का और भाषण में आपकी आवाज विषय वस्तु दिए गए उदाहरण इनका मूल्यांकन होगा यहां टेस्ट पेपर की बात अब बोल रहे हैं अगर हमारा टेस्ट पेपर हमारे पाठ के उद्देश्य और पढ़ाने की विधि और साधन से मेल नहीं खाता तो बच्चों की उपलब्धि की सही जांच नहीं होगी इसलिए टेस्ट पेपर का भी मूल्यांकन करना चाहिए जी हां बिल्कुल ठीक असल में हम सभी ये सब बातें थोड़ा बहुत जानते तो जरूर हैं पर गहराई से इन पर गौर नहीं करते और शायद इनकी जरूरत भी समझ नहीं पाते भाई मुझे तो अब ये लगने लगा है कि वास्तव में मूल्यांकन के संबंध में हमारी जो धारणा थी वह बच्चों की उपलब्धि तक सीमित थी हम्म जबकि तो उसका क्षेत्र काफी विस्तृत है इसमें तो हमारे पढ़ाने का ढंग भी शामिल है हम्म सामग्री भी व्यवहार इन सब का मूल्यांकन शामिल है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मूल्यांकन के द्वारा हमें सबसे पहली बात शिक्षण की विधियों की उपयोगिता और कमियों का ज्ञान होता है दूसरा शिक्षण साधनों के चयन और उनकी सार्थकता पर पुनः विचार सोच विकसित होती है तीसरा हम यह जान सकते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे एक संकल्पना या पाठ पढ़ाया था वह पूरा हुआ या नहीं सभी बच्चों ने उसे ठीक से समझा या नहीं और चौथी बात हम विश्लेषण भी कर सकते हैं कि कमी कहां रह गई थी जी हां इसे कैसे दूर किया जाए फिर तो सारी तस्वीर ही बदल जाएगी हम यह नहीं कहेंगे कि दीपक हमेशा फेल ही होगा उसे विज्ञान समझ में ही नहीं आता अमुक बच्चे को पढ़ाना माथापच्ची है जिसे जितना समझना था समझ लिया तिमाही या छमाही परीक्षा हो गई रिपोर्ट कार्ड थमा दी गई अब आगे का सिलेबस पूरा करें जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस चर्चा से हम यह आर्क लेंगे कि मूल्यांकन का संबंध केवल बच्चों की उपलब्धि या प्राप्त अंक से नहीं बल्कि समूची शिक्षण प्रक्रिया से है शिक्षक से उसकी पठन-पाठन विधि से तकनीक से गतिविधियों आदि सभी से जब बच्चों का मूल्यांकन करें तो यह जरूर देखें कि बच्चों की उपलब्धि उनके अंक या ग्रेड उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को भी किस हद तक इंगित कर रहे हैं बहुत सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है बौद्धिक विकास भावनात्मक विकास और दक्षता परक विकास और इन सब के बीच एक अनुकूल संतुलन hmm. तो ये है ना, ना बात इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही हम पाठ्यचर्या बनाते हैं पाठ्यक्रम का निर्माण होता है पाठ्य पुस्तक बनती है पुनः प्रत्येक पाठ के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं मूल्यांकन के जरिए असल में हम उन उद्देश्यों की पूर्ति तक ही तो पहुंचना चाहते हैं फिर हम अपने काम को अधूरा क्यों छोड़ें बच्चे की कॉपी चेक कर सही गलत का निशान लगा देने से क्या रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने तक ही अपने काम को सीमित क्यों करें यह तो पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है अच्छा तो अब समझ में आया कि सतत मूल्यांकन की बात क्यों कही जाती है बच्चे क्या नहीं समझ पाए क्यों नहीं समझ पाए क्या सुधार करें और जब तक कक्षा के हर बच्चे को कोई अवधारणा समझ न आए हमारे उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होती शायद कभी-कभी हम यह भी समझ बैठते हैं कि कुछ बच्चों के समझने का स्तर बस इतना ही है घर पर माता-पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते विषय तो है ही बहुत कठिन क्या किया जाए बहुत खूब कारण यह नहीं है कारण हमारी पढ़ाने की विधि शिक्षण साधन प्रस्तुति में भी चिपकर बैठे हैं हमें उन्हें ढूंढ निकालना है विकल्पों की तलाश करनी है और फिर उस ढंग से उस साधन से पुनः संकल्पना को समझना समझाना है यही तो मूल्यांकन है और मूल्यांकन के उद्देश्य भी हम्म यह तो अच्छी बात है ओहो ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था बहुत अच्छा आरंभ में इस तरह से मूल्यांकन में श्रम लगेगा थोड़ा समय लगेगा पर जब बच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ेगा तो आपको संतोष का अनुभव होगा बच्चों की समझने और सीखने की गति बढ़ेगी और आगे शायद आपको किसी संबंधित संकल्पना को समझाने में कम समय लगेगा बच्चे खुश दिखेंगे और अगर बच्चे खुश होंगे वे पढ़ने में रुचि लेंगे अंततः खुशी तो आपको ही मिलेगी ना जिम्मेदारी और खुशी दोनों आपकी है, मुल्यांकन केवल साध्य नहीं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने का साधन भी है मुल्यांकन, अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम, विशे परामर्ष, डॉक्टर मन्जुला माथूर, विशे विशे शग्या डॉक्टर पूनम खट्टर प्रतिभागी कलाकार शिक्षक एवं विद्यार्थी ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो